आज चार फरवरी 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हमने पिछली बार विज्ञान भैरव की कुछ आरंभिक अवधारणाएं पढ़ी थी और उन्हीं को हम आज आगे बढ़ाते हैं कि जिन अवधारणाओं को हमने अधूरा छोड़ा था वहाँ से आगे का चिंतन शुरू करें ताकि हम विज्ञान भैरव की जो धारणाएं हैं उनका अध्ययन शुरू कर सकें जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था उसको समाप्त कर देते हैं कि भैरों का स्वरूप बौद्ध स्वरूप है चैतन्य है और है वो अपने आप को उस रूप में जानता है जैसे हम अपने आप को स्व के रूप में जानते हैं जो जानने वाला है वही बहराव है फर्क यह है कि हम एक सीमित अहंता से बंधे हैं इस शरीर को स्व मानते हैं और बहराव अवस्था में ये शरीर की सीमा समाप्त हो जाती है ये सीमा गल जाती है परम शिव इस षष्टि के अभिव्यक्ति के क्रम में जिन मार्गों से अवतरण करता है नीचे उतरता है योगी उन्हीं पर चिन्हों का सहारा लेके उन्हीं उसी क्रम से उसी मार्ग से वो आरोहण करता है इसका सबसे सुंदर उदाहरण जप में मिलता है हमने देखा होगा कि जब भी हम किसी गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व वो जप पर देते हैं वो गुरु मंत्र देते हैं कहते हैं इसका जप करो प्रणव के जप की हमारे सनातन परंपरा में बहुत महत्व है प्रणव वैदिक प्रणव है शाक्त प्रणव है शव प्रणव है ऐसे कई प्रणव हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है किसी भी प्रणव का उपयोग हम उस आरोहण की क्रिया में ले सकते आरोहण मतलब जो भाव से शिव भाव तक जाने का रास्ता वही आरोहण है और परमेश्वर शिव ने जो संसार की अभिव्यक्ति की अवरोहण है तो इन दोनों रास्तों के दूसरे नाम हैं उन्मेश और निमेश निमेश में परमेश्वर इस सृष्टि की अभिव्यक्ति करता है या वमन करता है और उन्मेष में वो वापस अपने आप में समेट लेता यह एक क्रिया है जो एक लयमान गति से होती है, जो अभिव्यक्ति उस अभिव्यक्ति की कुछ स्थित देर तक स्थिति ये ठीक एक बड़ी घड़ी के पेंडुलम की तरह पेंडुलम एक दिशा में जाता है और जाते, जाते जाते जाते जाते छोर पर धीमा होता चला जाता है और अंत में रुक जाता है वो जब धीमा होता है और रुकता है ये उसकी अभिव्यक्ति है और यही उसका संसार का पालन है लेकिन उस क्षण रुकने के बाद वापस लौटता है उसकी गति बढ़ने लगती है केंद्र में उस संसार की अभिव्यक्ति समाप्त हो जाती है लेकिन वो दूसरे संसार के अभिव्यक्ति के लिए दूसरे दिशा में निकल जाता है वैसे ही परमेश्वर एक लयबद्ध तरीके से एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट की तरह सामान्य आवर्त गति करता है और उसमें उसकी ये पंचक्रियाएं होती है सृष्टि जिसमें वो अभिव्यक्ति करता है स्थिति जिसमें वो उसको कुछ काल के लिए स्थिर रखता है जब उसका ये खेल चलता है और संवार में वो इन सबको वापस अपने आप में समझ लेता है इस बीच में जब वो अभिव्यक्ति करता है तो एक खेल खेलता है स्वयं उसमें खेल में शामिल होता है और उस खेल में स्वयं को भूल जाता है अपनी ही शक्ति से जिस तरीके से तितलियां खकून बनाती है इसी तरह वो अपने आसपास एक शक्ति का आवरण मायाक रूप में बना लेता है जिसमें वो स्वयं को भूल जाता है स्वयं की क्षमता को भूल जाता है ये भूल जाता है कि सारा खेल मैंने ही रचा है और उस स्थिति को हम तिरोभाव कहते हैं या तिरोधान कहते हैं उस स्थिति के बाद वो उस जीव के आगे अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर देता है अपनी स्मृति लौटा लेता है इसी का नाम प्रत्येज्ञ है जब वो शिवत्व को पहचान लेता है अपने शिवत्व को जान लेता है सारा अध्यात्म सारा अद्वैत इसी उन्मेष और निमेष के आसपास काम करता है। उन्मेष को समझेंगे निमेष को समझेंगे तो अध्यात्म की गति समझ में आ जाएगी निमेश का दौर है संसार रचा गया कहने को ये छोटी सी घटना पर यही घटना इस ब्रह्मांड का अस्तित्व मिलाती है ये जीव को अस्तित्व में लाने की घटना जो का काश्मी में विज्ञान भैरों में वर्णित है कि परमेश्वर शिव के स्वातंत्र से प्राप्त संवित प्राण में परिणता सबसे पहले संवित स्वतंत्र शक्ति प्राण में बदलती तदंतर प्राण मन और बुद्धि को जन्म देते हैं और उस तरह एक सीमित जीवात्मा सीमित अहंता के साथ एक भोक्ता के रूप में बन जाती है वो शरीर के अंदर निवास करती है और यही शिव का निमेश शिव से एक जीव की रचना हो गई, उन्मेष में यही उल्टी दिशा में होता है योगी के क्रिया इसको वापस उलटने की जो हुआ है उसमें आत्मा मन चेतना को प्राण में और प्राण को स्वातंत्र में बदलना है यही उल्टी क्रिया भूलते हैं इसको बोलते हैं कि प्राण समित प्राण परिणत है ना सबसे पहले समित प्राण में बदला हमको सबसे पहले प्राण को पकड़ना है क्योंकि प्राण तक की हमारे सीधे सीधे कोई पहुंच नहीं इसलिए प्राण को पकड़ने के लिए हम श्वास को पकड़ते हैं श्वास के द्वारा हम प्राण तक जा सकते हैं श्वास के द्वारा हम मन तक जा सकते हैं क्योंकि जब जीव के अंदर प्राण आता है तो सबसे पहले वो प्राण श्वास का रूप लेता है श्वास और प्राण जुड़े हुए हैं और इनसे जुड़ा है मन मन से जुड़ी है बुद्धि और बुद्धि से जुड़ा है पूरा शरीर प्राण की अवधारणा हमारे सनातन धर्म की अत्यंत विशिष्ट अवधारणा है क्योंकि पूरे देश ही नहीं, नहीं पूरे दुनिया के चिंतक इस विचार में होते थे कि हमारा मन तो एक साइकिक स्ट्रक्चर है जो मानसिक रचना है और यह शरीर एक भौतिक रचना है मन एक इथेरियल मटेरियल है इथेरियल है जो एक ऐसी चीज है जिसको हम न छू सकते हैं न पकड़ सकते हैं न उसको नाप सकते हैं न किसी तरह से उसको कहीं बांध सकते हैं क्योंकि वो इथेरियल मटेरियल है मन या माइंड और शरीर एक भौतिक घटक है ठोस पदार्थ है तो इन दोनों को आपस में कौन जोड़ गए तो मन जो एक साइकिक स्ट्रक्चर है मन एक साइकिक स्ट्रक्चर है जो इथेरियल मटेरियल है जिसको हम पकड़ नहीं सकते बांध नहीं सकते छू नहीं सकते नाप नहीं सकते लेकिन शरीर एक ठोस सत्य है जिसको हम छू भी सकते हैं नाप भी सकते हैं तोल भी सकते हैं तो मन किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है हमने सोचा इस हाथ को हिलाएं और हाथ को हिला देते हैं हम सोचे चल लें और चल देते हैं हम सोचे नहीं बैठ जाएं बैठ जाते हैं तो ये मन शरीर को कैसे चलाता है कैसे ये साइकिक स्ट्रक्चर जो खुद पकड़ में नहीं आता जिसका कोई भौतिक अस्तित्व हमको दिखाई कहीं नहीं देता ना कोई कोई तरीका है कि हम उसको नाप सकें तोल सकें वो चीज इस ठोस शरीर को कैसे चला देती इस बारे में एक प्रश्न है जो सदियों से वैज्ञानिकों के दिमाग में आता है लेकिन भारतीय मनीषी भारतीय चिंतक उनके लिए ये चीज आश्चर्यजनक नहीं है वो कहते हैं कि प्राण ही दोनों का सेतु है प्राण में एक तरफ मन से यानी माइंड से अपना संवेदना का रिश्ता बना रखा है दूसरी तरफ वो शरीर से भी रिश्ता बना रखा और प्राण स्वयं जड़ है प्राण में कोई प्राण नहीं प्राण स्वयं निष्प्राण है प्राण में कोई चेतना नहीं है निश्चेत ऐसे वृहत परिपेक्ष में देखें तो सब कुछ उस समय चेतना से निकला है एक पत्थर भी उस चेतना से निकला है लेकिन यहां पर अभी हम इस शरीर के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्राण जड़ है और इस जड़ प्राण में मन को शरीर से जोड़ने का काम ये सेतु के रूप में प्राण करता है तो प्राण सबसे पहले बनता है संगित से और इस प्राण का दोनों तरफ से जोड़ है इसके साइकिक स्ट्रक्चर से भी और इसके भौतिक स्ट्रक्चर से भी दोनों के बीच सेतु का काम करता है तो प्राण को हम यहां पर तीन तरह से बोलते हैं एक तो एक सामान्य अर्थ में कि जहां पर जीवन है वहां प्राण है एक दूसरे अर्थ में कि जो हमारे भीतर जैविक ऊर्जाएं हैं जो शरीर को चलाती हैं, चूंकि वो प्राण की उपस्थिति में ही चलाती हैं, इसलिए उन जैविक ऊर्जाओं को भी हम प्राण बोलते हैं जैसे अपान प्राण उदान समान इस प्रकार की जो हमारे जैविक ऊर्जाएं हैं जो भोजन पचाने वाली ऊर्जा है जो हमारी श्वास लेने की ऊर्जा है इन सब ऊर्जाओं को हमने प्राण नाम दे रखा है क्योंकि ये शरीर को चलाती है वो तीसरा हमने चूंकि प्राण श्वास से अभिन्न संबंध रखता है इसलिए हम श्वास को भी प्राण कहते हैं और विशिष्ट अर्थ में जो बाहर निकलने वाले श्वास हैं इसको प्राण कहते हैं ये शब्दावलियां इसलिए समझना जरूरी है ताकि हम विज्ञान भेरों की धारणाओं को ठीक से समझ सके कि जो बाहर निकलने वाली श्वास है वो प्राण कहलाती है जो भीतर जाने वाली श्वास वो वह अपान कहलाती है अब जब की बात अपन ने शुरू करी थी कि जब के द्वारा हम इस क्रिया को उलटेंगे जैसे निमेश से उन्मेष में जाएंगे निमेश का मतलब होता है संसार की अभिव्यक्ति उन्मेष का मतलब होता है संसार का संहार ये निमेश का मतलब होता है आंख बंद करना शिव के संदर्भ में वो तीसरी आंख जब बंद कर लेता है तो संसार की अभिव्यक्ति होती है, जब वो तीसरी आंख खोलता है तो संसार का संहार होता है इसी तरह हम भी शिव हैं जिस दिन हमारी अभेद की दृष्टि उसी का नाम है तीसरी आंख जब हमारी दृष्टि में भेद समाप्त हो जाता है तो यह संसार संवृत हो जाता है क्यों? कि संसार शिव में विलीन हो जाता है जो कुछ हमको दिखाई देता है उसका शिव के सेवा हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता इसलिए का का संसार हो जाता है वो तीसरी दृष्टि अभेद की दृष्टि है तो हम जब की बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को प्रकट करने की प्रक्रिया में जो रास्ता अपनाया वो वाणी का रास्ता था उसकी वाणी थी परावाणी उसके बाद पश्चिम थी उसके बाद मध्यमा और ए वेखरी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो परावाणी है इसको भैरव शास्त्र में या विज्ञान भैरव में वर्ण कहते वर्ण का मतलब होता है शब्द लेकिन परावाणी में शब्द कहां है लेकिन परावाणी में तो मात्र समस्त शब्दों का गोलमेल है लेकिन हम इसको प्रोलेप्टिकली वर्ण कहते हैं प्रोलेप्टिकली का मतलब होता है कि आगे ये जो कुछ होने वाला है उसका हम पहले से बोलते हैं इसका उदाहरण अभी यहां पर एक सोने का डला रखा है और हमारे पास शादी के लिए स्वर्ण की व्यवस्था करनी है गहने बनाने हैं। तो हम बोलते चलो गहनों की व्यवस्था हो गई ये गहना तो है नहीं अभी पर गहना इससे बन जाएगा हमको मालूम है कि इससे गहना बन जाएगा इसलिए हम उसको पूर्वानुमान से वर्ण चाहते जैसे कि हम पूर्वानुमान से कहते हैं मैं हमारे गहनों की तो व्यवस्था हो गई है ना अगर वो चाहे सोने के डले रखिए हमको मालूम है कि अब इसके बाद में कोई बाधा नहीं आनेगी कि इससे बन जाएगा स्वर्ण से आभूषण बन जाएगा उसी तरह से परा से वाणियों का विकास भिन्न भिन्न वाणियों का विकास चाहे कोई सी भी भाषा हो संसार में पशु पक्षियों की भाषा भी वेखरी वाणी है तो इशारों की भाषा भी वेखरी वाणी है तो वेखरी वाणी जिसके द्वारा हम संवाद करते हैं अब इस संवाद के बारे में भी भेरो दर्शन के बारे में समझना चाहिए कि संवाद क्या है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है एक व्यक्ति संगीत बजाता है, दूसरा सुनता है एक व्यक्ति बोलता है दूसरा सुनता है एक व्यक्ति इशारा करता है, दूसरा समझता है ये क्या हो रहा है ये संवाद चूंकि बीच बीच में माया के पर्दे हैं तो संवेद अपने आप से संवाद करता है वो अपना विमर्श जो अभी विघटित हो गया है टुकड़ों में बढ़ गया है उस विमर्श को एक जोड़ने का प्रयास करता है कवि एक कविता कहता है वो कहां से चली है उसके संवित से एक श्रोता उसको कहां से सुनता है और कहाँ जाती है उसके संवित में दोनों संवित से संवित का संवाद हुआ और एक अनुनाद हो जाता है जब आपको बात समझ में आती है कविता समझ में आती है तो हर्षोल्लास से मन भर जाता है ऐसे ही कोई बात कही जाती है कोई बात सुनी जाती है इन दोनों के बीच में समित से समित का संवाद है तो वहां पर रचनात्मकता सोने के डले में रचनात्मकता पूर्ण है अभी वो किसी भी दुनिया के गहने में ढलने में सक्षम है आज सोने को मूल रूप में रखो और कोई भी गहना बताओ कि ऐसा गहना बन सकता है तो ना कहने का कारण ही नहीं क्योंकि उसमें से कैसा भी गहना बन सकता है अगर वो स्वर्ण से आभूषण बनना है और स्वर्ण है तो आभूषण कैसा भी बन सकता है इसलिए वहां पर पर्यावाणी में सब कुछ समाया है जैसे केंद्र में सब कुछ समाया होता है ऐसा परावाणी में सब कुछ समाया है परावाणी से पश्चन जो वाक शक्ति है जो उद्यत है भाषा के निर्माण के कम्युनिकेशन के लिए जैसे हम दूर जाते हैं संवाद की ज़रूरत पड़ती है जैसे मेरे पास आप यहीं बैठे हो हम शांत चित्त दोनों ध्यान कर रहे हैं हमको संवाद की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे दूर जाओगे मुझे जोर से बोलना पड़ेगा आप कमरे के बाहर चला गया तो आपको टेलीफोन से बात करना पड़ेगी आप देश विदेश चले तो में चले गए तो मेरे के लिए संवाद का एक साधन ढूंढ के तो उससे बात करना पड़ेगी इसलिए जैसे जैसे हम दूर जाते हैं संवाद की आवश्यकता बढ़ती चली जाती है ऐसे ही पराम से जब पश्चिम थी, थी तब जब सृष्टि बनने को उद्यत है तो संवाद की भी तैयारी हो गई सृष्टि अभी बनी नहीं है लेकिन संवाद की तैयारी होगी जैसे कोई व्यक्ति विदेश जा रहा है तो हम पहले ही तय करते थे कि मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले ये एड्रेस नोट कर ले तो कहां जाए जाते से मेरे को खबर देना क्योंकि तुम जैसे ही जाओगे अभी गया नहीं है लेकिन जैसे ही वहां पहुंचोगे तो मुझे तुमसे संवाद करने की जरूरत पड़ेगी ऐसे ही वो वाक शक्ति के रूप में उसका विकास शुरू तब हो जाता है जबकि अभी सृष्टि बनी ही नहीं है तीसरा मध्यमा, मध्यमा वो स्थिति है जब शब्द जिबान पर आ गया प्रत्यंशिया खींच ली तीर छोटा नहीं है अभी हमने उस शब्द को अपने भीतर निर्मित कर लिया है कि हमको ये बोलना है अंतिम निर्णय बुद्धि लेती है जैसे कभी किसी किसी को गाली देते देते हम रुक जाते छोड़ो नहीं बोलना क्योंकि बुद्धि ने मना कर दिया ऐसा नहीं करना कभी कभी हम कहीं पर कुछ बोलना चाहते हैं और फिर तुरंत निर्णय लेते हैं कि बोलते बोलते शब्दों मुंह में रह जाता नहीं छोड़ो नहीं बोलना ना बोल के ज्यादा ठीक रहेगा इस तरीके से पश्चंती वाणी तक आपका अधिकार है पश्चंती वाणी के बाद अंतिम वेखरी वाणी जहां पर के आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो आप बोल चुके हो प्रत्यंचा छोड़ दी आपने तीर अपने रास्ते पे निकल गया अब वो चोट करे चूक जाए वो अलग बात है लेकिन आपने उस तीर को निकाल दिया इसलिए जो वाणी शब्द बाहर निकल गया तो वो एक कर्म बन जाता है जो एक कर्म फल का जनक हो सकता है क्योंकि ये जीवान से जो कही गई बात है वो वाणी नामक एक कर्मेन्द्रीय का काम है उस कर्मेंद्र से जो कुछ भी किया है उसका फल भुगतने के लिए हमको तैयार है हमने जब अगर किसी फल की कामना से वाणी का उपयोग किया तो उसका परिणाम भी हमारे होगा इस तरह से रचनात्मकता वाक शक्ति शब्द और वाणी, इस दिशा में यह हमारी गति होती है संसार को बनाने की दिशा में विभिन्नता के दिशा में पर स्तर पर सब कुछ एक साथ समाया है। जैसे किसी को फूल उठाना है रखा हुआ तो किसी भी भाषा को जानने समझने वाला जिसकी मातृभाषा कोई भी हो उसके परास्थिति में जो उसकी संवित में उसके अंदर के अंदर के अंदर जो भाव उठेगा वो किसी वाणी में नहीं उठेगा कि हिंदी में भाव उठा कि अंग्रेजी में भाव उठा कि रशियन में वो भाव उठेगा कि फूल को उठाना है बस और उस भाव की कोई शाब्दिक व्याख्या नहीं हो सकती बस उसको फूल को उठाना है अंदर कोई सी भी भाषा को पाल रहा है वो रूप में लेकिन उसके अंदर के भाव में कोई फर्क नहीं है क्योंकि परा स्तर पर वाणियों का फर्क समाप्त हो जाता है आप ये कल्पना करो कि किसी ने किसी को प्रेम से कुछ बोला और हृदय के अंदर आनंद हुआ तो उस आनंद की कौन सी भाषा आनंद की कोई भाषा नहीं आनंद की अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। आनंद की कोई भाषा नहीं ऐसे ही जब कोई भाव उठता है कुछ करने का तो उठे हुए भाव की कोई भाषा नहीं वेखरी में हम भाषा बोलते लेकिन परास्तर पर स्तर पर वाणी और उसको वर्ण बोलते वर्ण का मतलब होता है शब्द लेकिन शब्द हम प्रोलेप्टिकली बोलते हैं कि यह आने वाले समय में शब्द का रूप ग्रहण कर सकता है और कौन से शब्द का करोड़ों शब्द है संसार में उसमें से कोई सा और उनको बोलने के तरीके भी एक ही शब्दों को बोलने के कई तरीके लहजे मूड भी हैं किसी शब्द को अच्छे मूड से प्यार से बोल सकता है उसी शब्द को इस तरह से बोल सकता है कि वो सामने वाले को चोट लगे तो उनके करोड़ों शब्द उनको बोलने के लहजे तरीके सब अलग अलग ये सब कुछ वैखरे स्तर पर है लेकिन परा स्तर पर सब एक आपके मन में फूल उठाना है तो अंतर्तम सौवेद के अंदर उस फूल को उठाने की भावना है उससे वो वाणी से परे है इसलिए उसका नाम परावाणी अब संसार को जब हम वेखरी से परा की तरफ ले जाना चाहते हैं जब आज आपका संसार वेखरी वाणी में जी रहा है आप बात करते हो वेखरी वाणी में सोचते भी हो वेखरी वाणी में तो फिर इसको हम परा की तरफ कैसे ले जाएं? इसके लिए गुरु लोग जब का बोलते हैं जब काय में होता है वेखरी वाणी में अब इस वेखरी वाणी को पकड़ के हम इसी वेखरी वाणी को परावाणी तक ले जाना चाहते हैं। तो इस संसार की जैसे आपने शुरू में बात करी कि योगी की दिशा परमेश्वर की दिशा से उल्टी होती परमेश्वर ने योगी को दूर भेज दिया तो योगी परमेश्वर के पास उन्ही चिन्हों को देख के वापस चला जाता है जिन चिन्हों से उतरा था उन्हीं चिन्हों से ऊपर चला जाता है अब जब वो जब करता है जब मैं एक रहस्य वो वाणी में जब करता है फिर जब करता है जब करता है जब करता है, जब करता है बरसों बीत जाते हैं और किसी दिन एक अनायस घटना घटती कि अब वो जप नहीं करता जब अपने आप चलता है कई लोगों ने जो बरसों से जप करते हैं ये महसूस करते हैं कि जब अब अपने आप चलता है अब वो जागे सोए किसी से बातें करे खाना खाए संसार का कोई भी काम करे लेकिन जब अपने आप चलता है क्यों कि जब वेखरी से पीछे चला गया मतलब अपने सूक्ष्म रूप में चला गया वेखरी स्थूलतम वाणी है जिसमें हमने जब शुरू किया था लेकिन अब वो धीमे धीमे सूक्ष्म होते हुए मध्यमा तक चली गई इसके बाद वो निंद्रा में भी जब चलेगा और जब चलते चलते एक स्थिति ऐसी आती है जब उसको अपने आत्मबोध होने लग जाता है उसको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लग जाता है क्यों? कि वो जब महीन होते होते होते होते परास्तर पर चला जाता है इसका एक उदाहरण ऋषियों ने दिया है वो जहां तक मुझे स्मरण स्वच्छंद तंत्र में दिया है कि ओम का जब हम जैसे करते हैं तो ओम का जब उसके ये बारह स्तर है ओम के जब के तो ओम का जब हम करते हैं तो स्थूल रूप में जब ओम बोलते हैं तो उसके तीन हिस्से हैं अ उ, और म इन तीनों को संयुक्त रूप से जब हम बोलते हैं तो ओम बोलते हैं जितना समय अ के उच्चारण में लगा उसे हम एक मात्रा कहते हैं या एक मोर कहते हैं। जितना समय ऊ के उच्चारण में लगा वो भी एक मात्रा है और जितना समय म के उच्चारण में लगा वो भी एक मात्रा है तो अ, अम तीनों का उच्चारण में प्रत्येक को उच्चारित करने के लिए एक मात्रा का समय लगता है या एक मोर का समय जो भी समय लगता है उसको हम एक मोर बोलते हैं। जब ये जब शुरू करते हैं तो जो अपन ने वहां बात कही कि जब की दिशा उल्टी है वेखिर से मध्यमा मध्यम से पश्चिम थी से परा यहां पर वही हो रहा है उल्टी दिशा में यात्रा हमारी शुरू हो जाती है।, जब जब है ओम का। ओम का। कुछ और भी जब हैं, दूसरे भी प्रणव हैं। लेकिन अभी हम यहां ओम के उदाहरण से समझ रहे हैं। तो अ इसमें से प्रत्येक के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसके बाद में क्या होता है कि एक बिंदु महसूस होता है नासा के स्तर पर जब वो लगातार करता है तो उसके प्रकाश बिंदु महसूस होता है और वो बिंदु की सूक्ष्मता अब सूक्ष्मता बढ़ती चली जाएगी क्योंकि हमने देखा कि स्थूल से जब परा की यात्रा करते हैं तो सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सूक्ष्मतम तक हम यात्रा कर रहे हैं तो यहां इसी यात्रा से जिन जिन पड़ावों के आधीन हम उस यात्रा को पूर्ण करते हैं जिन जिन पड़ावों पर रुकते हुए हम उस यात्रा को करते हैं तो रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आते हैं जो ओम से संवित तक ले जाते हैं उसी के बारे में स्वच्छंद तंत्र कहते हैं ओम से संवित तक की यात्रा सर्वप्रथम ओम तीन मात्रा तदनंतर प्रत्येक की एक मात्रा तदनंतर बिंदु जो एक अनुराद की तरह नासा के स्तर पर महसूस होता है जो एक प्रकाशमय बिंदु प्रतीत होता है उस साधक ये जब जल लगातार चलता है अब उसने अपनी मात्रा को छोटा कर दिया छोटी मात्रा मतलब महीन हो गया वो सूक्ष्म हो गया वो जब सूक्ष्म होते होते नाद का रूप लेता है जो एक सूक्ष्म ध्वनि महसूस होती है जिसकी मात्रा और आधी हो जाती है एक बटे चार उसके बाद एक ललाट पर एक तीव्र रेखा महसूस होती है। कि ललाट पर एक रेखा है जो प्रकाशित रेखा दिखाई देती वो प्रकाशित रेखा को निरोधिनी शक्ति ये एक स्टेशन है निरोधिनी इसलिए बोलते हैं कि जो अपात्र है इससे आगे नहीं जा पाए जिसकी द्वेत में पूर्ण आस्था नहीं है परमेश्वर से मिलने की जो पूर्ण ललक नहीं है जिस जो अपात्र है जो अभी मुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है वो निरोधिनी शक्ति उसको रोक देती है कि यहां तक आप पहुंच गए यहां तक आप हट पूर्वक पहुंच सकते हो नियम से जप करेंगे नियम से ओम का उच्चारण करेंगे तो यहां तक पहुंच सकते हो लेकिन इसके आगे नहीं एक शक्ति बांध बना देती है। लेकिन जो सुपात्र है वो इस निरोधी शक्ति के आगे निकल जाता है और उसके लिए वो निरोधी शक्ति वापस नीचे गिरने से रोकती है ना दोनों के लिए वो निरोधिका का काम करती है इसलिए उसका नाम है निरोधिनी शक्ति जो योग्य है उसको वापस नीचे गिरने से रोकती है, कि अब वो कहीं ऐसा नहीं हो कि और स्थूल स्वरूप में गिर जाए इसने उसको वहां पर रोकती है और जो अयोग्य है उसको इस स्तर से आगे बढ़ने से रोकती है इसलिए यहां पर जो एक ललाट के ऊपर एक रेखा प्रदीप्त होती है वो रेखा निरोधनी शक्ति कहलाती है और वो आपको आगे जाने से या तो रोकती है या नीचे गिरने से रोकती है ये योगी के या साधक के योग्यता पर निर्भर इसकी मात्रा एक बटे आठ है यानी अब यह और महीन हो गई अउमा में तीन मात्राएं थी हरेक में एक एक मात्रा बिंदु में आधी मात्रा नाद में एक चौथी मात्रा निरोधिनी में एक बटे आठ मात्रा अब इसके बाद एक अनहत नाद शुरू हो जाता है जो अनवरत योगी को सुनाई देने लगता है अब उसके लिए उसको इसको सुनने के लिए कहीं शांत कोने पर बैठने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपनी साधना से अपने आप को उस स्तर पर ले गया जहां पर कि अपना काम धाम करते संसारी काम करते जिस भी स्तर पर है उसको वो नाद सतत सुनाई देता है अनहत क्योंकि वो स्तर उसका अधिकार बन गया क्योंकि अब उसकी उन्नति ज्यादा तेज हो गई उसने निरोधिनी शक्ति को पार कर लिया अब उसके बाद में वो सतत उस नाद को सुनाई देता है और यह नाद सुषुम्ना में प्रवेश करता है सुषुम्ना में प्रवेश करके आधार तक जाता है और वहां पर ये कुंडलिनी का रूप ले लेता है और यहां से फिर ये प्राण ऊपर उठने लगता है कुंडलिनी शक्ति जिसको हम बोलते हैं जागृत होने लगती है इस स्थिति पर धीमे धीमे उसको चक्र भेद करते हुए कुंडलिनी उसके ब्रह्म तक जाने लगते ब्रह्म पर पहुंचकर यह एक प्रकाश का रूप ले लेती है, एक दिव्य प्रकाश का रूप ले लेती है। जहां पर नाद का अंत हो जाता है उस प्रकाश की शुरुआत होती है। ये एक माइलस्टोन है कि उस व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होगी अब उसकी राह को कोई आसानी से नहीं रोक सकता जब वो ही खुद चाहे वापस संसार की दिशा में जाना चाहे तो जा सकता है अन्यथा अब उसके राह को कोई रोक नहीं सकता मात्र उसकी अपने स्वयं की कामनाएँ रोक सकते इस स्थिति में उसकी कुंडली में जागृत होते ही उसके इस ब्रह्मांड का सत्य दिखाई देने लगता है उसको दिखाई देने लग जाता है कि परम शिव से ही ये संसार बना है इसके सिवा कुछ भी नहीं है जो हमको दिखाई देता है भेद दिखाई देते हैं अपने पराए अच्छे बुरे ये सब दिखाई देने लगते उसमें ये सारे भेद समाप्त हो जाते हैं उसको लगता है कि एक ब्रह्मांड एक यूनिट है संसार एक इकाई है इस तरह उसको दिखाई देने लग जाता है जब उसको इस स्तर पर पहुंच है। उसके बाद में उसके पूरे शक्ति में शरीर में एक शक्ति व्याप्त जाती है जिसका स्तर बोलते हैं चमड़ी के स्तर पर है पूरा उसका शरीर उसे स्वयं दिव्य महसूस होने लगता है पूरे शरीर में चर्म में उसको शक्ति का एहसास होता है और ये शक्ति बाहर प्रसरित होती बाहर की ओर प्रसरित होती और बाहर प्रसरित होते होते धीरे धीरे ये पूरे ब्रह्मांड को व्याप जाती है उस स्थिति में इसे व्यापी नहीं शक्ति करती इसका परिमाण एक बटे एक सौ अट्ठाइस और सूक्ष्म हो गई यानी जब से हम क्या कर रहे हैं से मध्यमा पश्चंती परा दिशा में यात्रा करना है सूक्ष्म से सूक्ष्म परा सूक्ष्मतम तो वाणी है वेखरी स्थूलतम तो वाणी है उसी वाणी की ही दिशा को पकड़ हम उल्टी दिशा में यात्रा कर व्यापी नहीं पूरे ब्रह्मांड में व्याप जाती इस समय उस योगी की सारी देह अहंता समाप्त हो जाती वो इस शरीर को अपना उतना ही हिस्सा मानता है जैसे किसी पत्थर को या पहाड़ को या सूर्य चंद्र सितारे को सब कुछ उसके शरीर के वैसे ही हिस्से महसूस होते हैं जैसा यह शरीर इसलिए उसमें देह अहंता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वो व्यापनिक स्तर पर पहुंच जाती है उसके अगला स्तर है समना समना स्तर वो स्तर है जहां शिवपंच प्रत्यय करते हैं समना की शक्ति से ये शक्ति का स्तर है जहां पर शिव पंचकृत्य करते हैं सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह पांचों कर्म जब शिव करते हैं वो सामना के स्तर पर करते हैं इस समय पर वो आत्मव्याप्ति हो जाती है आत्मव्याप्ति का मतलब होता है उसकी चेतना आइसोलेट हो जाती है आप उस चेतना को कहीं पर भी इंटरमिंगल नहीं कर सकते आप कहीं पर भी वो जोड़ उसके बाद शुद्ध चेतना अपने आप को चैतन्य रूप में जानता है ब्रह्मांड की जो चेतना है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के रूप में अपने आपको जानता है शुद्ध चेतना के रूप में अपने आप को जानता है लेकिन स्वच्छंद तंत्र कहते हैं यहां पर अगर योगी के मन में कामनाएं जागृत होती हैं तो उसको अद्वितीय सिद्धियां मिलने लगती वो गायब हो सकता है सूक्ष्म हो सकता है अति विशाल हो सकता है अति भारी हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना प्रयास किया जा सकता है इच्छा करने से वो चीज उसके सामने आ जाती है इस तरीके की उसको शक्तियां प्राप्त होने लगती है क्योंकि इस समय उसका जोड़ा स्वतंत्र शक्ति से हो गया उस समय उसकी इच्छाओं का विरोध करने की क्षमता पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी नहीं कि कोई उसकी इच्छा के विरोध करे और उसकी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप होने लगती लेकिन यदि उसने इन सिद्धियों की ओर कोई रुचि नहीं ली इन सिद्धियों की ओर देखना भी पसंद नहीं किया उनमें अनमना बना रहा किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के प्रति निरुत्साहित रहा अनमना बना रहा अरुचि बनी रही डिसइंटरेस्टेड रहा तो उस परिस्थिति में वो अगले स्तर पर पहुंच जाता है उस स्थिति का नाम है उन्मना यह अंतिम स्थिति है जहां से शिव व्याप्ति प्राप्त होती इस स्तर पर वो शिव तुल्य हो जाता है और शरीर छोड़ने के बाद शिव में समाहित हो जाता है जब तक शरीर है जब तक वो शिव शिवतुल्य रहता है शरीर छोड़ने के बाद वो शिव में समाहित हो जाता है क्योंकि इस जगह के पर इतना महीन है कि उसके साथ में अब कोई कर्म कोई कर्म फल उसके साथ जा ही नहीं सकते वो इतना छोटा रास्ते में चले जाता है कि जहाँ से उसके सब कुछ पीछे छूट जाता है पूरा संसार पीछे छूट गया उसके कर्म भी पीछे छूट गए, क्योंकि जिस राह पे चला गया उस राह तक कोई कर्म उसके साथ जा ही नहीं सकता वो केंद्र में पहुंच गया संसार के केंद्र में चला गया ये मध्यतम स्थिति है उसकी जो संसार के परिधि से लौटते लौटते लौटते लौटते एकदम केंद्र में आ गया तो ओम के जब के द्वारा ही हो सकता यह एक उदाहरण है जब ही एकमात्र रास्ता नहीं हम अभी यहाँ पर 112 रास्तों की बात करेंगे लेकिन चूंकि यहाँ अब हम परिचय देने रहे हैं विज्ञान भैरव का तो उसमें जब जो शब्द आता है उस शब्द की व्याख्या समझना जरूरी है कि जब का खाली है मतलब नहीं है कि जैसा हम सामान्य भाषा में समझते हैं कि जब तक चले जाओ लेकिन उस जब को जब तक अपने सवृद्ध से नहीं हम जोड़ते जैसे गुरुदेव हमको ये बताते हैं कि जैसे तुम कोई जब कर रहे हो और जब को तुम अगर मैकेनिकली करोगे और ध्यान तुम्हारा संसार भर में रहता है उस समय जब का कोई प्रतिफल तुमको प्राप्त नहीं होता जब को अपनी चेतना से जोड़ना जरूरी है जब को जब अपनी चेतना से जोड़ते हो तो उस समय ही ये घटित हो सकता है कि आप उस जब को सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम स्थिति में ले जा सको वो सप्टल सप्टलर होते हुए सप्टलस्ट तो स्थिति में चला जाता है जनस्पति इतना सूक्ष्म है कि जहां से सब कर्म उसके पीछे छोड़ जाते हैं जैसे राजमार्ग से हटते हटते छोटी पगडंडी पे आ गए कि दो लोग साथ में चल ही नहीं सकते वो अकेला आके लिए प्राप्त हो जाती है स्वच्छ तंत्र कहता है कि यह जो शिवव्याप्ति है उन्मना की स्थिति है समय से परे है इसलिए इसकी कोई सूक्ष्मता का कोई नाप नहीं है क्योंकि समय के लिए अंतरिक्ष जरूरी है वो इतना सूक्ष्म है कि वो अंतरिक्ष से परे हो गया इसलिए अपने आप समय से परे हो गया। समय और अंतरिक्ष दोनों एक, भी, एक दूसरे में रह नहीं सकते वो अकाल हो गया या कहे महाकाल हो गया उस परिस्थिति में उसके पास अब समय कुछ भी नहीं बचता तीसरे कुछ जैसे अपने जब की जब के बारे में बात कर ली नीचे कुछ अपने शब्द लिखे जिनको समझना चाहिए जब के बाद दूसरा है भावना भावना का मतलब होता है कि जब हम सोचते हैं हमारा मन किसी न किसी का आसरा लेता है दो तरह के आश्रय होते हैं एक भौतिक आश्रय और एक आंतरिक के मानसिक आसरा भौतिक आश्रय में हम बाहर किसी मूर्ति का आसरा लेते हैं किसी चित्र का आसरा लेते हैं किसी ओम लिखा है उसका आश्रय लेते हैं किसी बिंदु को बना लेते हैं तो हम बाहरी आश्रय को देखते हैं तो मन एक आश्रय से दूसरे आश्रय पर चला जाता है और विचार बिना आश्रय के कभी आते ही नहीं कुछ न कुछ विचारता है मन और मन विचारता है तो किसी न किसी वस्तु के बारे में विचारता या फिर भीतरी आसरा भिस्तरी आश्रय कैसे है सुख है दुख है ईर्षा घृणा इन सब चीजों के बारे में विचारता है। तो कोई ना कोई आसरा उसको मन को जरूर चाहिए और आसरा एक सीमा बना देता है उस सीमा के अंदर आसरा है और उस सीमा के बाहर त्यज्य वस्तु पूरा त्यज्य संसार है वो संसार उस टाइम छोड़ देता है जैसे आप किसी मित्र के बारे में सोच रहे हो तो उस समय आप बाकी की चीजें त्याग देते हो क्योंकि उस समय आपका ध्यान उस मित्र के ऊपर तो इस सीमित संसार से असीम संसार की यात्रा करने, इस सीमांकन को तोड़ना है इस सीमांकन को तोड़ने के लिए विकल्पों से परे आना जरूरी है क्योंकि हम जो ये सहारे लेते हैं इनका नाम है विकल्प यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में इनको बोलते हैं विकल्प क्योंकि मन हर क्षण क्यों ध्यान से समझें मन बिना आश्रय के मर जाता है इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है मन की पहचान मात्र आश्रय से है जैसे दीपक की पहचान मात्र प्रकाश से अगर प्रकाश नहीं हो तो कौन कहेगा कि दीपक ज्यादा या दीपक है सूर्य की पहचान धूप से है या उसकी किरणों से है उसके बगैर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ऐसे ही मन की पहचान विकल्पों से है निर्विकल्प होते ही उनमना हो जाता है बिना मन का हो जाता है और जैसे ही मन मरता है वैसे ही विकल्प समाप्त हो जाता है उसी का नाम है निर्विकल्प अवस्था तो विकल्पों से निर्विकल्प जाने के रास्ते पे बीच में आता है शुद्ध विकल्प शुद्ध विकल्प होता है मैं शिव हूं मैं ब्रह्म हूं इस तरह से जब हम किसी शुद्ध विकल्प को लेते हैं किसी महावाक्य को पकड़ते हैं और उस शुद्ध विकल्प पर अपना सतत चिंतन करते हैं तो बाकी के विकल्प, विकल्प विकलित होने लगते हैं कि मन एक विकल्प को प्रबलता से पकड़ लेते धीमे धीमे वो शुद्ध विकल्प भी समाप्त होने लगता है वो शुद्ध विकल्प भी शांत होता है वो भी गल जाता है और निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो जाती है तो ये भावना से होता है भावना का मतलब का टेक्निकल लैंग्वेज में हम इसको बताते हैं भावना का वर्णन कि ये मन की एक ट्रेनिंग है जब वो विकल्पों को छोड़ दे ये क्रमबद्ध तरीके से यह ट्रेनिंग इसी का नाम है भावना तीसरा है शून्य शून्य का मतलब एकदम इससे उल्टा है शून्य का मतलब है परिपूर्ण जहां पर कि भिन्नता नहीं है शून्य शब्द का मतलब नकारात्मक है सामान्य भाषा में हम कहें तुम्हारे पास क्या है तो दिवालिया को बोलेंगे शून्य इसके पास कुछ नहीं जब खा ली है तो बोलेंगे शून्य लेकिन यहां शून्य का मतलब बहुत अलग है कर्म की पोटली आदमी जब लेके चलता है बहुत कुछ है मेरे पास लेकिन अभी वो परमेश्वर से बहुत दूर क्योंकि जितनी बड़ी कर्म की पोटली है वो यात्रा उतनी कठिन है क्योंकि ये तो सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम की यात्रा है इसलिए कर्म की पोटली लेके चलना मुश्किल इसलिए जब संख्या बड़ी होती है संख्या जब शून्य से ज्यादा दूर होती है उस समय हम परमेश्वर से ज्यादा दूर हैं क्योंकि परमेश्वर शून्य के नजदीक है जब हम कहेंगे हैं हमारे कर्म शून्य हो गए किसी के कर्म शून्य हो गए तो उसका रास्ता सीधा मिल गया उसको प्रवेश परमेश्वर के द्वार में क्योंकि उस समय उसके कर्म जो उसे अब तक उस यात्रा में जाने से रोकते थे वो कर्म पीछे छोड़ गए उसके कर्म जैसे ही शून्य होते हैं उसकी बैलेंस शीट जैसे ही जीरो होती है, केरी फॉरवर्ड करने को कुछ बचता नहीं अगला जन्म क्यों दिया जाए अगला जन्म पिछले जन्म के और कई जन्मों के संचित कर्मों को भोगने के लिए दिया जाता जब कोई कर्म बाकी ही नहीं है जिसको भोगना बचा है तो अगला जन्म क्यों होगा इसलिए शून्य का बहुत अलग मतलब है वही व्यक्ति परिपूर्ण है जिसके कर्म का लेखा जोखा शून्य है वही व्यक्ति शिवात्व या शिव व्याप्ति के लिए उपयुक्त है जो शून्य है और शून्य का मतलब होता है जो एक दूसरा मतलब है जो प्रमेयता से शून्य है यानी मेरे सिवा कुछ है ये जानकारी ही नहीं उसको कि मैं शिव हूँ और शिव के सिवा कुछ भी नहीं है मेरा ही सब कुछ प्रोजेक्शन है मेरा ही विस्तार है मेरा ही विकास है जब यह भावना आती है तो वो प्रमेयता से शून्य है क्योंकि सामने कुछ और नहीं है इसको बोलते हैं कि देर इज नो अदरनेस मतलब कि मेरे सिवा अदर यानी जो मैं ना हूं ऐसा कुछ नहीं है तो अदरनेस खत्म हो गई इसलिए उस स्थिति का नाम शून्य है तो शून्य का यहां पर चिंतन करने की कई आएंगी ऐसी विधियां जहां हम शून्य पर चिंतन करते हैं जैसे इसके आगे लिखा है विहंगमता का चिंतन जैसे हम आकाश के ऊपर देखें और आकाश का चिंतन करें रात में खड़े हो जाएं छत पर या दिन में दोपहर में भी खड़े हो जाएं छत पर किसी भी समय और खाली आकाश को निहारें तो खाली आकाश में एक विहंगमता का एहसास प्रबल होता चला जाता है लेकिन मजेदार बात यह है कि उस विहंगमता के एहसास के साथ शुद्ध विकल्प विकसित होने लगता है क्योंकि वहां पर कोई विकल्प नहीं है आकाश खाली है कोई विकल्प नहीं है इसलिए वहाँ विचारों में आसानी से हम संसारिक विचारों को हटा सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ देखते हैं तो विकल्प का जनक होता है जैसे मैंने किसी की ओर देखा और मेरे को अच्छा इस आदमी ने मेरे से पैसे लिए थे अच्छा इस आदमी ने मेरे को बुरा बोला था अच्छा ये मैंने बुलाया नहीं आया था अच्छा इसके शादी थी मेरे को नहीं बुलाया था ऐसे विकल्प शुरू हो जाते हैं हम किसी भी लोगों को देखते हैं ऐसी किसी वस्तु को देखते हैं तो बोले ये इसके पास है लेकिन मेरे को चाहिए थे वस्तु को देखते भी विकल्प शुरू हो जाते लेकिन आकाश को देखते से विकल्पों के शुरू होने की संभावना बहुत कम हो जाती है अब तुम मनोचिंतन करते जाए वो तो कोई अंत नहीं उसका है न लेकिन अगर योगी तो चाहता है कि मुझे रास्ता मिले तो रास्ता उसको विहंगमता से आसानी से मिलता है हमारे गुरुदेव ये भी बताते हैं विहंगमता का एक और नजरिया भयंकर भीड़ वाली जगह पर जाके बैठ जाए जहाँ तुमको किसी को कोई नहीं पहचानता वहाँ पर विहंगमता का आपको नज़ारा दिखाएगा जैसे आप मान लो दिल्ली के रेलवे स्टेशन चले जाए वहाँ दिल्ली में आपको कोई पहचानता नहीं है ना और वहाँ पर आप एक तरफ कोने पे जाके बैठेंगे है ना अब उस संसार को देखें आप रेल आ रही है जा रही है कुली चढ़ रहे हैं सामान उतार रहे हैं सामान चढ़ा रहे हैं लोग आ रहे हैं कोई रहे हैं कोई लड़ रहे हैं कोई है, प्रेम से बोल रहे हैं कोई किताब पढ़ रहा है कोई चाय पी रहा है कोई खाना खा रहा है इतने व्यंगमता के बीच में क्योंकि उनसे आपको कोई सरोकार नहीं है जितने लोगों को आप देख रहे हो उनमें किसी से कोई सरोकार नहीं न कोई आपका है ना कोई अपना न कोई पराया न कोई प्रतिस्पर्धी न कोई मित्र न कोई दुश्मन कुछ भी नहीं क्योंकि वहां जो भीड़ है वो ऐसे लोगों की है जिनसे हमको कोई सरोकार नहीं सरोकार न होने की वजह से मन आश्रय नहीं पकड़ता तो योगी के लिए एक ऐसी स्थिति आदर्श है जहां पर कि वो मन आश्रय पकड़ने से दूर रहे तीसरी स्थिति जैसे कि विहंगमता था जैसे एक खाली बर्तन में देखो बहुत देर था ये गैर पारंपरिक विधियां हैं जो हमारे विज्ञान भेरों में सिखाई गई जो अभी तो अपन परिचय ले रहे हैं एक एक विधि को पकड़ेंगे इसके बाद अपन और उन विधियों का कोशिश करेंगे, करेंगे तो खाली बर्तन में देख रहे हैं खाली बर्तन में आपको विकल्पों से निजात बहुत आसानी से मिल जाती है क्योंकि जिसे आप खाली बर्तन में देखते हो उसके अंदर भी एक विहंगमता दिखाई देना खाली स्पेस दिखाई देता है और वो विहंगमता आपको धीरे धीरे निर्विकल्पता की ओर ले जाती है और निर्विकल्पता आपको सूक्ष्मता की ओर ले जाती है जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारे कर्म कम होते चले जाते हैं कर्म फल कम क्षीण होते चले जाते हैं इन्हें दोनों बातें हैं अगर हम कर्म फलों को गीता जी में जैसा बताया था त्याग दें कर्म के फलों को त्याग दें तो हम आध्यात्मिक यात्रा में तेजी से आगे बढ़ते हैं सूक्ष्मता की ओर इसमें विधि थोड़ी दूसरी है कि हम सूक्ष्मता की ओर बढ़े तो कर्मफल अपने आप छोड़ बात एक ही पोटलियां नीचे रख दो यात्रा तेज हो जाएगी यात्रा तेज कर दो पोटलियां अपने आप गिर जाएंगी दोनों बातें कमोबेश एक ही परिणाम लाती है तरीके अलग अलग हैं और उन तरीकों को भी पोटलियों को छोड़ने के जो कर्मफल के हमारे जो हमारे अपने माथे बांध रखे हैं उनको छोड़ने की विधियां भी भिन्न भिन्न है और वही विधियां हमको यहां पढ़नी है कि कैसे हम इस निमेश की दिशा को उल्टी करके उन्मेश की दिशा पकड़ ले निमेश की दिशा से संसार बना उन्मेश की दिशा से हम उस संसार से उस बनाने वाले तक पहुंच जाएं। अब कुछ और तीव्र अनुभव हम अपने जीवन में बहुत सारे तीव्र अनुभव करते हैं तीव्र भय का अनुभव तीव्र आनंद का अनुभव जो सबसे तीव्र अनुभव है वो यौन का अनुभव होता है जो मानव जीवन में या किसी भी जीव के लिए यौन का अनुभव एक अत्यंत तीव्र अनुभव है हम उस अनुभव का सहारा लेकर भी उस अनुभव के स्रोत तक पहुंच सकते क्योंकि हर अनुभव उसका स्रोत वही चैतन्य है जहां से वो अनुभव निकलता है इस अनुभव को लेने के लिए हमको हमारी मानसिक दशा में बदलाव करना जरूरी है क्या होता है कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो एक भ्रम होता है कि हम उच्च श्रृंखलता को बढ़ावा दे रहे हैं कि यहां पर हम एक सांसारिकता को बढ़ावा दे रहे हैं सब बिल्कुल भी नहीं है आप इस एक उदाहरण से समझिए कि जो शिवशास्त्र में लिखा है कि जब योगी एक कोई सुंदर स्त्री को देखता है और एक संसारी व्यक्ति देखता है तो दोनों की मानसिकताओं का फर्क तो है। एक सांसारिक व्यक्ति वो अपने भीतर एक आवेश को आने से नहीं रोक पाता उसको आवेश आता है सांसारिक आवेश है। लेकिन योगी के हृदय में क्या होता है उस सुंदरता के बीच में उसे शिव की सुंदरता दिखाई देती है वो उस स्त्री के शरीर को टेबर निकल की तरह टेबर निकल का मतलब होता है परमेश्वर का घर ये एक क्रिश्चियन शब्द है ट्रेबर निकल यानी जहां पर भी हमको ईश्वर की उपस्थिति का एहसास हो उसको टेबर निकल होता यहां पर हमको इस बात का एहसास होता है कि ये इस सौंदर्य को देखने से इस सौंदर्य के स्रोत तक पहुंचना मेरे लिए संभव इस आनंद को महसूस करके उस आनंद के स्रोत तक पहुंचना संभव यही कारण है कि हमारे शिव शास्त्र वर्जित नहीं है दृष्टि बदलने की बात है कुछ भी वर्जित नहीं है हम कहते हैं कि हम ये खाते हैं वो पीते हैं। करते रहो जो कुछ करते हो हम इस प्रकार के कपड़े पहनते पहनते रहो है ना हम ना तो आपके खान पीन पे कोई परिवर्तन करने के बारे में बोलते हैं आपको, ना आपके रहन सहन के बारे में लेकिन जो कुछ है वो आपके विचारों से आपकी भावनाओं से ही संचालित होता है अगर हमारी भावनाएं परमेश्वर के प्रति तीव्रता से आ सकते हैं तो हमको परमेश्वर का मंदिर दिखाई देगा किसी भी सौंदर्य में परमेश्वर का मंदिर दिखाई देगा और उस परमेश्वर के मंदिर में एक मोटी नहीं बारीक बात है कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की बिल्डिंग के लिए नहीं जाते मंदिर में जाते हैं उस परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की मूर्ति को भी हम पूजते हैं तो उस मूर्ति के लिए नहीं पूजते हम उस परमेश्वर के लिए पूजते हैं जिसका वो प्रतिनिधित्व करती है कोई भी मूर्ति परमेश्वर नहीं कोई भी मंदिर परमेश्वर नहीं है लेकिन मंदिर परमेश्वर की याद जरूर दिला देता है मंदिर की मूर्ति परमेश्वर की ओर तरफ को जरूर बढ़ा देती है चूंकि वो मंदिर की मूर्ति परमेश्वर का प्रतिनिधित्व तो करती है इसलिए उस स्थान को हम टेबर निकल बोलते हैं मंदिर बोलते हैं इसी तरह से एक दृष्टिकोण है शिव शास्त्र का कि जहां भी सौंदर्य जैसे एक बगीचे में गए बेहद सुंदर बगीचा है तो इट बिकम्स ए टेबर ऑफ लॉर्ड भगवान का एक मंदिर बन जाता है क्योंकि आपने वहाँ पर शिव का सौंदर्य देखा हम साधारण व्यक्ति क्या करते हैं मालूम अरे बहुत अच्छा बगीचा है पर मेरे गांव में नहीं है ये बहुत अच्छा बगीचा पर ये शर्मा जी के मकान में है इन्होंने पता नहीं क्या दो नंबर का पैसा कमाया इनके मकान में इतना अच्छा बगीचा कैसा है ना? हमारा हृदय ईर्षा से प्रतिस्पर्धा से कभी घृणा से कभी क्रोध से भर जाता है तो हम उस सौंदर्य को भूल जाते हैं बात कहने में कभी कभी ऐसा लगता है वर्जित बातें हैं ऐसी बातें नहीं करना चाहिए हमको लेकिन ऐसा नहीं है हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे हम वास्तव में कुछ भी नहीं कर सकते वर्जनाएँ हमारे भीतर हमारी कुंठाओं का प्रतिबिंब है हम कुंठित हैं तो बातें वर्जित महसूस होती हैं जब हम किसी और की स्त्री को देखते हैं ऐसा लगता है वो बहुत सुंदर है तो वहाँ बजाय हमको परमेश्वर का सौंदर्य दिखाने के लिए के बजाय ईर्षा से भर जाता है कभी घृणा से कभी प्रतिस्पर्धा से भर जाता है कभी कभी सफाई नहीं रहता है मेरे साथ ऐसा हुआ मेरे साथ ऐसा हुआ अपने कभी पश्चाताप से भर जाता है तो ये बातें सांसारिक हैं लेकिन अगर इसी के बनिस्पत अगर किसी भी व्यक्ति के किसी भी स्थान के या किसी के सौंदर्य की बात करें चाहे वो किसी का बगीचा हो किसी का, का व्यक्तिगत मकान लेकिन वहां पर हमको जो दिखाई देता है उसमें हमको परमेश्वर के निवास स्थान की झलक दिखे कि इसको जिस सौंदर्य ने सौंदर्य से नवाजा है उस सौंदर्य से नवाजने वाला कितना सुंदर होगा तो उससे अन्यथा पुरुष के लिए स्त्री स्त्री के लिए पुरुष मात्र एक मांस के लोथे से ज्यादा कुछ भी नहीं कोई कीमत नहीं लेकिन अगर परमेश्वर का सौंदर्य दिखाई देता है जो बात स्त्री के लिए हम कर रहे हैं वैसे वैसे पुरुष के लिए भी है स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति ऐसा ही आकर्षण विकर्षण पैदा हो सकता है लेकिन इन सब को परे रखें अगर उस आकर्षण की शक्ति ये हमारा शाक्त तो पाए आकर्षण की शक्ति को अगर हम उस परम शिव के एहसास के लिए उद्दत कर सकें तो वो हमारे लिए हमारी साधना में सहायक हो और यही कारण है कि वर्जना कुछ नहीं है जो कुछ है वो हमें अपना दृष्टिकोण बदलने के बाद अगर हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते तो निश्चित रूप से वर्जित है क्योंकि आपके हृदय के अंदर क्या पैदा हो रहा है घना ईर्षा प्रतिस्पर्धा कामना यही पैदा हो रहा है कहीं भी आपको सुंदर दिखा हृदय के अंदर आनंद क्यों नहीं आता एक किसी के घर गए बगीचा खूब सुंदर है उसके घर खूब अच्छा माहौल है खूब सुंदर मकान बना रखा तो आनंद क्यों नहीं आता आनंद सिर्फ इसलिए नहीं आता कि हम उस आनंद के बजाय उस ईर्षा में डूब जाते हैं प्रतिस्पर्धा में डूब जाते हैं हम भी बना के बता देंगे तुमको बनाना नहीं ना बन चुका है सौंदर्य तो देखो ना तुम्हारी आंखों में उस सौंदर्य को जाने से क्यों रोक रहे हो तुम्हारे हृदय में उस सौंदर्य को उतरने से क्यों रोक रहे हो क्योंकि उसी सौंदर्य के अंदर परमेश्वर छोड़ा सौंदर्य और किसी का उसी शिव का सौंदर्य है संगीत के अंदर मधुरता किसी और की नहीं उसी शिव की मधुरता है किसी स्त्री के शरीर में पुरुष के शरीर में जो सौंदर्य दिखाई देता है वो सौंदर्य भी परमेश्वर का ही सौंदर्य है तो उस सौंदर्य को परमेश्वर से जोड़ो जब ऐसा कर सकोगे तो उस तीव्र अनुभव के रास्ते पर भी तुमको ईश्वर प्राप्त होता है तुम्हारे आत्म बहुत प्राप्त होता है समस्त कर्म फलों से वहां भी मुक्ति है अगला है मुद्रा और क्षोभ तो वैसे तो समय आप पूर्ण समाप्त तो हो रहा है फिर भी एक दो लाइन में समझ लें मुद्राएं है, गेस्चर्स है, हैं पॉस्चर्स हैं जो हमारे शरीर की हम विभिन्न विन्यास हैं जो हम बैठने का तरीका उठने का तरीका इनके द्वारा हम आत्मबोध की ओर बढ़ सकते हैं उनके पीछे कुछ जैविक ऊर्जाओं के कारण होते हैं कि जो जैविक ऊर्जाएं विभिन्न दिशाओं में हमारे शरीर के अंदर जिस तरीके से व्यवहार करती हैं उन जैविक ऊर्जाओं को नियंत्रित करके हम प्राण तक पहुँच सकते और जैसे हम प्राण तक पहुंचते हैं मन के जरिए पहुँचते हैं या श्वास के जरिए पहुँचते हैं पोश्चर्स के जरिए पहुँचते हैं लेकिन जैसे हम प्राण तक पहुँचते हैं उस प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं कैसे श्वास तो को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं शरीर को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित करके ये सब प्राण मन से भी जुड़ा है श्वास से जुड़ा है शरीर से जुड़ा है दोनों तरफ सेतु है जैसे अभी अपने बात करी थी कि प्राण सेतु है तो सेतु का कोई भी हिस्सा हमने पकड़ा उससे हम प्राण को नियंत्रित कर सकते हैं और इस प्राण को चूंकि समित से ही बना है प्राण और प्राण और संवित में उतना ही फर्क है जैसे एक सोने सोने की शुद्ध अंगूठी और सोने के डले में तो उस शुद्ध अंगूठी तक पहुंच के हम सोने का डला बनाने में देरी नहीं लगेगी हमको इस तरीके से प्राण को ऊर्द गति देके संविध तक जाने का रास्ता आसानी से पकड़ सकते है इसलिए मुद्राएं और क्षोभ जो अभी अपने चर्चा करी प्रतिस्पर्धा घृणा कामना राग द्वेष ये इनका नाम है क्षोभ क्षोभ वो है जो आपके शुद्ध चिंतन को रोकते हैं परमेश्वर की दिशा से भटका देते हैं। वो क्षोभ है यही कारण है कि हम किसी भी अच्छी चीज की तारीफ नहीं कर पाते किसी दार्शनिक ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि जब आप किसी चीज की हृदय से तारीफ करते हो परमेश्वर की इससे अच्छी कोई पूजा नहीं है ये भगवान की पूजा है और एक और बात किसी ने कहना कि सदा आनंदित रहना भी भगवान की पूजा है क्योंकि सदा आनंदित वही रहेगा जिसके हृदय में शोभ नहीं है अगर आपके हृदय में शोभ है आप आनंदित रह सकते हमेशा चिड़चिड़ा हो गया मैंने इतना मेहनत करी इतना पैसा नहीं मिला मैंने ऐसा करा घर नहीं बना पाया ऐसा करा ये हो गया वो हो गया अरे हमेशा हृदय के क्षोभ आपको कभी शांत रहने देंगे इसलिए शोभ विहीनता ही एक की है कुंजी है परमेश्वर का रास्ता दरवाजा खोलने के तो आज इतना ही अपन इसके बाद वैसे ये करीब परिचय वाला भाग हमारा करीब करीब पूरा हो गया ये हमारे विज्ञान भैरव का जो विहंगम दृश्य है जो हमको देखना था अब ये सारा परिचय पूर्ण होने के बाद एक अगला सत्र एक और रखेंगे जिसमें इस परिचय को अपन संक्षेप में सारा समेटेंगे आपस में चर्चा भी कर लेंगे किसी के मन में अपन कोई प्रश्न हो कुछ हो उसके बाद मैंने आज से दो हफ्ते बाद हम एक एक धारणा को लेना शुरू करते हैं अगले हफ्ते हम परिचय को क्योंकि कुछ लोग आज एबसेंट हैं कुछ लोग पिछली बार एब्सेंट थे तो कुछ भी ऐसी चीज हो जो हम शायद समझने में और फिर हम जितनी बार हम चर्चा करते हैं हमारे हृदय की भावनाएं और अधिक पुष्ट होती हैं इसलिए अगली बार हम इस परिचय को और थोड़ा समझ लेंगे उसके बाद हम एक एक धारणा को लेंगे तो तब तक के लिए विश्राम गुरु नारायण नारायण ना